प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला सुख दुख जिज्ञासा संतों से सुनते हैं कि विषयों से आनंद नहीं मिलता आनंद हमारे अंदर है परंतु अनुभव में तो यही आता है कि आनंद विषयों से ही मिलता है इस विरोधाभास का समाधान कैसे होगा समाधान विषय भोग के समय भी जो सुख का अनुभव होता है वस्तुतः व स्वरूप का ही सुख है विषय का नहीं यदि हमारे अनुभव में वह सुख विषय से प्राप्त हुआ लगता है तो इसे भ्रांति ही समझना चाहिए व्यक्ति अब कोई कर्म करता है तो वह बहिर्मुख होकर करता है उस समय उसमें रजोगुण का उद्रेक होता है जब वह रजोगुण शांत होता है तो उसमें शत्रुगुण का उद्रेक होने लगता है मनोवृत्ति की मनोवृत्ति की सात्विक दशा में स्वरूप का आनंद ठीक से प्रतिफलित होता है रजोगुण के समय तो वृत्ति चंचल रहती है वृत्त के बहिर्मुख और चंचल होने पर आनंद की अनुभूति नहीं होती वृत्ति जब अंतर्मुख और एकाग्र होती है तब स्वरूपगत आनंद की अभिव्यक्ति होती है जैसे चंचल जल में कोई प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता और यदि जल शांत हो तो वही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है इसी प्रकार व्यक्ति जितना अधिक अंतर्मुख और एकाग्र होता है उतने ही प्रकृष्ट आनंद की अनुभूति उसे होती है जिस भोजन में हमारी रुचि न हो उसे करते समय आनंद नहीं आता परंतु कोई रुचिकर भोजन करते समय मन उसमें तन्मय होकर एकाग्र हो जाता है अतः उस समय स्वरूप का आनंद विशेष रूप से प्रकट होता है जिस विषय में जितना अधिक राग होता है उसके भोग में उतनी ही अधिक तन्मयता होती है रागजन्य तन्मयता के कारण आनंद में विशेषता उत्पन्न हो जाती है सर्वत्र आनंद तो स्वरूप का ही मिलता है पर हमें भ्रांति होती है कि इस विषय से कम आनंद मिलता है और इस विषय से अधिक इसलिए संत जो कहते हैं वही ठीक है आपका अनुभव नहीं जिज्ञासा सदा प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है समाधान जब कोई अभाव नहीं है कोई चिंता नहीं है कहीं आना जाना नहीं है और कोई कर्तव्य शेष नहीं है तो वहाँ प्रसन्नता तो है ही प्रसन्नता आपका स्वभाव है और अप्रसन्नता नैमित्तिक पर संसार के व्यवहार में विषयों से ही प्रसन्न होने की आदत पड़ जाती है तब व्यक्ति समझता है कि प्रसन्नता के लिए भी निमित्त चाहिए जैसे मनयगिरि चंदन की लकड़ी में सुगंध स्वाभाविक है दुर्गंध नहीं पर उस चंदन को कुछ दिन तक कीचड़ में गाड़ने के बाद निकाले तो सुगंध मालूम नहीं होती दुर्गंध मालूम होती है जिस समय दुर्गंध प्रतीत हो रही है उस समय भी लकड़ी में सुगंध है परंतु कीचड़ रूपी प्रतिबंध के कारण प्रतीत नहीं हो रही आप उस पर थोड़ा इत्र लगा दें तो भी वह सुगंध कितनी देर रहेगी कुछ देर बाद गायब हो जाएगी यदि चंदन की स्वाभाविक सुगंध प्रकट करना हो तो कीचड़ को धोकर अलग कर दीजिए बाहर से सुगंध लाने की कोई जरूरत नहीं सुगंध उसमें स्वाभाविक है इसी प्रकार जिन वृत्तियों से आप सुखी और दुखी होते हैं उन दोनों वृत्तियों को हटाना पड़ेगा क्योंकि वे क्षणिक हैं सुख दुख का स्वरूप वास्तव में क्या है जैसे तापमान बढ़ जाए तो आप कहते हैं गर्मी हो गई और घट जाए तो कहते हैं सर्दी हो गई पर है तो दोनों में तापमान ही ऐसे ही जगत के लोग कम दुख को सुख कहते हैं और थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसे दुख कहते हैं इस प्रकार एक ही वस्तु के सुख दुख दो नाम हैं स्वभाव व सुख इन दोनों से अलग है इसलिए मैं कहता हूं कि प्रसन्नता स्वाभाविक है अप्रसन्नता हम जगत के निमित्त से खरीदते हैं वह निमित्त हट जाए तो आप प्रसन्न नहीं हैं आत्मज्ञान होने के पश्चात जब आप स्वरूप में जग जाते हैं तो फिर अप्रसन्नता का कोई निमित्त नहीं रहता आप सदा प्रसन्न रहते हैं